Oh <laughs>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 और उसके चौथे ब्राह्मण में सृष्टि रचना का विषय स्वीकार किया जाता है ऐसा यहां पर वर्णन किया गया है तो यदि यूं का यूं हम देखते हैं बिल्कुल वैसा का वैसा सारा घटाने लगे जैसा पीछे कहा था वही फिर आगे होगा तो उसकी संगति लगाना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 पर उस लिखने के बाद में यदि हम वही मानते हैं तो उसपे जो प्रश्न उठते हैं जो संभावित प्रश्न हैं उनको लेकर के विस्तार से चर्चा वहां मिलती नहीं है और कुछ ने उन प्रश्नों के कारण से कि ये कैसे संभव है उन्होंने कुछ कुछ वहां की है एक संभावना के रूप में लिखा है प्रयास किया तो कुछ संभावना के रूप में अर्थ किए हैं संगतियां लगाई है लेकिन उसको पढ़ के भी ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि बिल्कुल संगति लग गई और उन सबको आधार बना के भी कि इन्होंने ये लिखा इन्होंने ये व्याख्या की अब इस दृष्टि से और वैसे भी वो अपने अपने विद्वान थे क्षेत्र में भाष्य किए उन्होंने उस उन्हों सबको मिलाकर के भी देखें तो कुछ मिलजुल करके बन जाए वो भी कठिन लगता है और फिर उपाय बसता है कि भाई स्वयं कुछ सोचा जाए कुछ ऊहा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 एक बात कही अब तत्काल दूसरी बात कह रहे हैं तो आपस में तो संबंध होना चाहिए तो संबंध होगा भी लेकिन हमें लगेगा जैसे कि बिल्कुल नई बात कह दी गई है तो कि कुछ कहा गया फिर एकदम नई बात यह बदल के नई बात कहाँ से आ गई हम जिस तरह से शब्दों को देख रहे हैं आज की स्थिति में पुरानी भाषा है उन शब्दों के क्या निहिता थे क्या प्रतीकात्मक अर्थ थे हम उसको अपने ढंग से देख रहे हैं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 अब अपनी अपनी संगति है कि ये वास्तव में उसको कहना चाह रहे हैं इसको कहना चाह रहे हैं एक से दो हो गए अब तो हमें कौन सा ऐसा स्थल दिखाई देता है जहां एक से दो हो गए पहले एक ही था अब उससे दो बन गए और दो बने उसमें एक पुरुष है और एक स्त्री इस रूप में हमें कहाँ प्रतीत होगा वो तो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 पूरे नहीं होते हैं। अब ये जो आधे आधे होते हैं उनमें से कुछ में X होता है कुछ में वाई होता है त्रिडिंब सारे एक जैसे होंगे X-X ही होंगे पुरुष के जो शुक्राणु हैं वो X और वाई दोनों होते हैं तो जब सम्मूछन होता है डिंब के साथ शुक्राणु मिलता है तो यदि X क्रोमोजोम वाला शुक्राणु डिम्बाणु से मिलता है तो डिंबाणु में X था और शुक्राणु से भी X गया तो एक्स एक्स मिलकर के अब जो संतान उत्पत्ति होगी वो स्त्री होगी उसमें एक्स एक्स ही होंगे दोनों और जो शुक्राणु Y क्रोमोजोम से युक्त है वो यदि डिंब से मिलता है तो डिंब में X और शुक्राणु वाला Y तो एक्स वाई जो दोनों मिलते हैं अब जो संतान होगी वो पुरुष होगी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 तो जो भिन्नता है वो तो दूसरा वाला जो है एक्स और बाई जो भिन्न है यही तो भिन्नता है दूसरा तो एक भाग तो एक ही जैसा है दोनों का तो। आधा भाग तो एक ही जैसा है आधे भाग में भिन्नता है वहां पर और इससे पुरुष और स्त्री बनते हैं तो अब हम देखें कि वो एक था मानो पुरुष था और में एक्स और बाई दोनों है उसकी कोशिका में और उसी ने तोफाड़ कर दिए वो तो बन गए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 दो महिलाएं मिलकर के एक गवाही होगी और उधर एक पुरुष की एक गवाही होगी और कुछ लोग उसमें जीव भी नहीं मानते उसमें जीव ही नहीं होता है आत्मा ही नहीं होती है ऐसा तक भी बोल देते ऐसा जो अलग अलग मान्यताओं में सुना जाता है और विमंसा दर्शन के संकर्ष कांड के अंदर एक प्रसंग आता है तो उसमें पत्नी शब्द आता है एक प्रश्न उठाया कि भई ये पत्नी यजमान की होती है या अध्वर्यो की होती है पत्नी पत्नी सन्नहन करके एक प्रक्रिया होती है वहां पर तो अधर्य बोलता है पत्नी शब्द का प्रयोग करता है वहां पर एक प्रेस देता है बोलता है कहा कि भई ये अध्यर्यु पत्नी नाम बोल रहा है तो इसके मुख से पत्नी शब्द आ रहा है तो वह किसकी पत्नी वो होगी वो हो? वो अपनी ही पत्नी को तो पत्नी कहेगा दूसरे की पत्नी को पत्नी शब्द से थोड़ा न बोलेगा तो पूर्व कहता है कि यहां पत्नी शब्द से अध्र्यु की पत्नी ली जाएगी तो सिद्धांत वहां पर संशय पैदा हुआ उसका निवारण यह किया गया कि यहां पत्नी शब्द से यजमान की पत्नी ली जाएगी बोल भले ही रहा है। वो पत्नी मतलब जो यजमान जो यज्ञ कर रहा है यज्ञ का करता है ऋत्विक लोग तो सहायक है तो वहां एक उन्होंने श्रुति का वर्णन किया एक छोटा सा वाक्य आता है भाष्य के अंदर संकर्ष कांड के सूत्र के भाष्य के अंदर संकर्ष कांड में एक दो एक पहले अध्ययन के दूसरे पाठ का पहला ही सूत्र है उसकी जो टीका है देवस्वामी जी की उसमें एक वचन दिखा हुआ है बोले अर्धो वाव एश आत्मन यथ पत्नी ये आत्मा का आधा है जो ये पत्नी है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 तभी परिवार बन पाता है अकेली स्त्री हो तो भी परिवार नहीं बनता अकेला पुरुष हो तो भी परिवार नहीं बनता एक सामान्य जो जीवन चलता है उसमें ये आवश्यक होता है तो जब ये सारा उत्पन्न हुआ तो अब आगे देखिए चौथी कंडिका साह इम ईक्षान चक्रे साह इम इच्छान चर्रे उसने ये विचार किया मनन किया या उसने देखा विचारा ज्ञान रूप में देखा अभी सा कौन है वह कौन है तो पीछे की दृष्टि से उसको स्त्री से भी आ जाता है स्त्री अब एक स्त्री तो शरीरधारी स्त्री है जो मनुष्य शरीरधारी स्त्री है वो और दूसरा इसका तात्पर्य हम वहां अगर प्रकृति और पुरुष ब्रह्मांड के जगत के संदर्भ में देखें तो प्रकृति है दृढ़ प्रकृति उसने ये सोचा दोनों तरफ घटाते हुए देख सकते हैं दोनों ही ढंग से ये बात हो सकती है और उधर से इधर भी आ सकती है तो साह इम इच्छा चक्रे कथमनु नु मां आत्मन एव जनित्वा संभवती कैसे ये मेरे को अपने से उत्पन्न करके मां मतलब मां मेरे को आत्मना अपने से उत्पन्न करके क्योंकि पिछले वाले पीछे कंडिका में आया था कि उसने आत्मा ने अपने को दो भागों में कर दिया इम एवं आत्मान वेधा अपात तथा पति पत्नी चाह दो तो पत्नी बन गए दो अलग बन गए तो उसने जैसे अपने से ही उत्पन्न किया अपने से दो भाग किए तो जैसे कि वही पत्नी हो गई उसकी तो दूसरी दृष्टि से कहते तो वो पत्नी कहां से उत्पन्न हुई उसी से उत्पन्न हुई उसी से उत्पन्न हुई? उत्पन हुई अच्छा जिससे उत्पन्न होते हैं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 रख करके लेटा हुआ हो तो बोले ये तो प्रेमी प्रेमिका का, का संबंध है उस रूप में अब यह तो कभी है उस उससे ये तो न सिद्ध हो जाता है कि उस समय में इस तरह के संबंध होते थे इस ढंग से बात को कहा जा रहा है एक काल्पनिक है एक समझाने के लिए कि भाई ये ऐसा लग रहा है ये ऐसा लग रहा है उसके प्रतीक के रूप में लौकिक उदाहरण दे दिए उन्होंने वहां पर उससे इस तरह की परंपराओं को नहीं कहा जाता तो उसी तरह से कुछ यहां पर भी हम अगर देखेंगे तो कुछ कुछ हमें कुछ समाधान मिलने का नहीं तो ये तो उलझन जैसी चीज है कि इसका किए क्या लिख दिया यहाँ पर तो उसने क्या सोचा सा हम ईच्छा चक्रे कथम नुमा आत्मा ने वजनित संभव थी मेरे को अपने से उत्पन्न करके मेरे साथ ही कैसे जुड़ गया तो उसको लग लज्जाई अब एक तरफ से तो प्रक्रिया बता रहे हैं कि परमात्मा ने ब्रह्म ने सृष्टि को कार्य को बनाया फिर उसी को लेकर और चीजें भी आगे आगे बनाई जैसे कोई अपनी पुत्री को उत्पन्न करे और पुत्री से ही फिर और संतानें उत्पन्न कर दे उससे और चीजों को बनाए अभी सीधे सीधे संतानें नहीं है ये तो वस्तुएं बन रही हैं पर चूंकि मनुष्य से उसको बताना था तो उसके भाई उसको लज्जा आई फिर तो कन्या के रूप में पुत्री के रूप में उसको लज्जा आई तो बोले कि मैं छुप जाती हूं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 बिल्कुल अलग मिलेंगे इतनी अद्भुत इतने हो गए और इतने होंगे इतनी अनंत संभावनाएं कि उसमें अलग अलग अलग अलग होते रहेंगे बहुत भिन्नताएं रहती हैं साथ में तो उसकी तरफ संकेत करके कि भई ये इस तरह से ये बना अच्छी सृष्टि बनाई और ये सृष्टि बहुत श्रेष्ठ है आगे ये कथन करेंगे भी ये बहुत श्रेष्ठ रचना बनाई है उसमें तो अभी इस रूप में कि पुरुष और स्त्री तत्व दोनों ही आवश्यक है और उससे सृष्टि बनती है आगे तो वडवा इतरा अभावत दूसरी वडवा बन गई वडवा मतलब तो घोड़ी और अश्वृष इतरा दूसरा अश्व यानी पुरुष जो होता है अश्व वो बन गया वृक्ष मतलब तो वैसे वृषभ के रूप में बैलों के आता है लेकिन इधर वृक्ष मतलब ये घोड़े के लिए कहा गया अश्वृष इतरा गर्दभ इतरा गर्दभा इतरा एक गर्द बनी और दूसरा गर्दप बन गया और ताम सम समव अभावत और उससे वो संयुक्त हुआ तथा एक शफम अजायता उससे एक शब पैदा हुआ एक शव का मतलब होता है एक खुर वाले जैसे हम गाय के खुर देखें तो बीच में से चिरे होते हैं दो होते हैं दो भाग होते हैं उसके और घोड़े गधे के देखते हैं तो वो आगे से बिल्कुल एक जप इसमें से चिरे नहीं होते हैं तो इसको जिसके चिरे नहीं होते वो एक शफ कहलाते हैं घोड़ा तो हो गया गधा हो गया खच्चर हो गया ऐसे इनके रहते हैं अब ऊँट के हैं तो वो कटे हुए रहेंगे बीच में से गाय के भैंस के बकरी के भेड़ के ये कटे हुए रहते हैं ये द्विशप बोलते हैं इनको उसमें दो खुर होते हैं इसमें एक खुर होता है तो ये एक एक वर्गीकरण है जिसमें एक खुर होते हैं ऐसे प्राणी है हमारे मिलते हैं तो तथा एक शफ हम तो अजा अभावत दूसरे जो स्त्री तत्व था वो अजा बनी तो बसता इतना दूसरा बकरा बना आभी, अभी इतरा मेशा इतरा एक भेड़ बन गई और एक मेढा बन गया ताम समवत फिर वो संयुक्त हुए अज, अजा अजावयो अजायंता तो उसमें अजा और अवय यानी तो भेड़ और यानी बकरी और भेड़ ये जो ये दो जो हैं एक जैसे हैं वो उत्पन्न हुए वो एक श्रृंखला चली एवमेव एवा यदम किंच मिथुनया मिथुनम आ पिपीलि काभ्य तत्सर्वम असृजता तो इसी प्रकार से ये जो सारा का सारा है ये जो सारा का सारा क्या है जो जो मिथुन है जो दो मिलकर के होता है आ पिपीलिकाव्य पिपीलिकाओ तक छोटे छोटे जीव तक चीटी बहुत छोटा हो गया वहां तक तत्सर्वम असृजता उस सबको उसने उत्पन्न किया तो परमात्मा ने इस सृष्टि को उत्पन्न किया उसके लिए उसे स्त्री तत्व तो पुरुष तत्व ये दो बनाने हुए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 अहम वाह व सृष्टि अस्मी बोले मैं ही सृष्टि हूँ जैसे मैं ही सृष्टि हूँ उसने ही उत्पन्न ने किया अब इसको पुरुष की दृष्टि से भी देख सकते हैं जिसने ये सारी सृष्टि को उत्पन्न किया पुरुष मतलब प्राणी वाला जो है और एक परमात्मा है दोनों संदर्भों में उसने जाना कि ये सृष्टि तो मैं ही हूं ये अतिरेक में कथन होता है उसने सृष्टि को उत्पन्न किया दोनों अलग अलग है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 वो रचना पुस्तक हो सकती है और चीजें जो बनाई हैं वो देखो लो स्वामी जी वगैरह सन्यासी कई जने जैसे आश्रम बनाते हैं उसमें सुख्तियां लिखते हैं कई मूर्तियां बनाते हैं कोई कुछ जी कुछ उपदेश दो क्या हो बोले ये दे रखा है ना सारा यही तो रूप है बोले जी आपको समझना चाहते हैं मेरे इसको समझ लो मेरे को समझ लो मेरी क्या भावनाएं हैं उसके अनुसार ही तो वो बनाता है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 क्या क्या चीजें इसने यहां बना रखी हैं, किस ढंग से बना रखी हैं, कैसे रख रखी हैं, तो जिसने उस ढंग से सृष्टि की रचना की है तो सर्प के समान दूसरों के घर में रह रहे हैं उनकी बात अलग है संख्य दर्शन में आता है परगृह सुखी सर्पवत्, जिनका अपना घर नहीं है वो दूसरों के घर में रह रहे हैं उन पर यह लाख बात लागू नहीं होती वो तो उनका अपना तो है ही नहीं वो तो दूसरों के में रह रहे है हाँ जिन्होंने अपना घर बनाया है अपना आश्रम बनाया है उसमें उनका व्यक्तित्व झलकता है तो यू लगता है जैसे कि यही हूं मैं उसने तो कहा कि सो अभेद उसने ये जाना अहम वा व सृष्टि रश्मि मैं ही तो इस सृष्टि हूं मेरे अलग अतिरिक्त क्या है मेरा ही तो प्रकटिकरण है ये अभिव्यक्ति है अहम ही इदम सर्वम असृक्षा असृक्षि मैंने ही तो इसको सारे को बनाया है इसलिए मैं ही ये सृष्टि हूं तथा सृष्टि अरभवत उसी से ये सृष्टि बनी है उसने बनाया अपने आप नहीं बनी किसी ने बनाया है तो बनी है सृष्ट्याम ही अस्य एतश्याम भवती यह एवं वेद जो ये जान लेता है इस प्रक्रिया को तो बोले एतश्याम अस्य हवती इस सृष्टि में उसका हो जाता है वो भी वैसा ही बन जाता है सृष्टा बन जाता है कि परमात्मा ने जिस ढंग से बनाया उसको देख करके जैसे वो भी सृष्टा बन जाता है वो भी उत्पत्ति कर लेते वैचानिक सारे क्या करते हैं इस सृष्टि के नियमों को देख करके इस सृष्टि की व्यवस्था को देख के वैसे ही कर लेते हैं तो वो भी वैसे ही बन जाते हैं वो भी सृष्टा बन जाते हैं वो यंत्रों के बनाने वाले बन जाते हैं कैमरा वीडियो कैमरा और फोटो कैमरा बना दिए वो आंख की रचना को देखा कैसे कैसे होता है वैसे वो भी बना दिया उन्होंने ये सृष्टा बन गए ना रचयिता बन गई सृष्टि कर दी उन्होंने भी जो इस सृष्टि को देखता है तो वैज्ञानिक या कोई सारे के सारे कैसे करते हैं इस सृष्टि को देखते हैं यहां कैसे कैसे ये होता है उसी के अनुसार बना देते हैं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 सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनने लग जाएंगे जो चाहेंगे वो उत्पन्न कर लेंगे चिकित्सा भी वैसी ही होगी जबरदस्त रूप से परिवर्तन आ जाएगा तो जीन पे जाने वाले हैं पूरी योजना चल रही है बहुत बड़ा काम चल रहा है बहुत वैज्ञानिक लगे करोड़ों खरबों डॉलर लग रहे हैं उसके अंदर कुछ दशकों बाद में ऐसा ही हो जाने वाला तो जो इस सृष्टि को देखता है वो वैसा ही बन जाता है उसकी वैसी सामर्थ्य आ जाती है जितना सृष्टि को जानेंगे उतनी अधिक सामर्थ्य बढ़ जाती है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 वेद में एक मंत्र भी आता है यजुर्वेद के इकतीसवें अध्याय में मुखादअ्नि रजायत है चंद्रमा जातस चक्षो सूर्य अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश मुखादअ्नि रजायत मुख से अग्नि को उत्पन्न किया इत्यादि वो कथन अब ये भी सब सांकेतिक भाषा है चंद्रमा मनसो हो जाता अब पीछे क्या तात्पर्य है सांकेतिक है ये सारे सीधे सीधे यूं देखने लगेंगे तो हमारे संबंध नहीं जुड़ेगा ये है इनके तो उसी तरह से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 के रूप में कथन कर लें रचयिता एक ही है तो एक देवम एतस्य विसृष्टि एशी एव सर्वे देवा ये सारे के सारे देव ये एक ही है वास्तव में कितने भी देव हों वो सारे के सारे जो शक्तियां वास्तव में तो ये एक ही है अथा इदम आर्द्रम तेतसो अस्त्रजत तदु सोम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 अग्नि सोम जो हम बोलते हैं अग्नि और सोम अग्नि और सोम इसकी बहुत चर्चा आती है एक अग्नि तत्व है एक सोम तत्व है तो अग्नि तत्व उष्ण है सोम तत्व शीत है तो यह जो सोम तत्व कहा जा रहा है यह सोम तत्व जलीय तत्व है आर्द्र है वो रसमय है जने फिर उसमें स्त्री पुरुष को लेकर भी करते हैं कि भाई स्त्री अग्निमय है या सोममय है या पुरुष सोममय है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 ब्रह्म की सृष्टि है सृष्टि रचना का कहा जा रहा है वो सर्जक है उसने रचा है लेकिन कह रहे हैं ये अति सृष्टि है अति सृष्टि मतलब जिससे बढ़कर के और नहीं हो सकती अति माने अति उत्कृष्ट अति अतिश्रेष्ठ अंत में जो चरम हो सकता है ऐसा उसने बनाया ये ब्रह्म की अति सृष्टि है सामान्य नहीं है यह बड़ी विचित्र बड़ी अद्भुत है सही शाह अति सृष्टि कैसे है उसको थोड़ा और खोल रहे हैं जेष हो कि उसने श्रेष्ठ से अच्छे से देवताओं को बनाया जो जो श्रेष्ठ होगा वो देवता बन जाएगा उसने जिस देवताओं को बनाया ही श्रेष्ठ चीजों से जो जो दिव्य चीजें उसको और श्रेष्ठ से बनाया उसने जो श्रेष्ठ है वो देव बनेगा जो श्रेष्ठ है उसको देव बनाया तो यश श्रेष्ठ हो देवान अस्त्र जता भी एक इसकी अति सृष्टि है बड़ी विचित्र बात है और एक और बात आगे कही अथा यन मरते हैं सन अमृतान अस्त्र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 जो मृत्यु को प्राप्त था उसने देवत्व को प्राप्त कर लिया तो ये इसकी अति सृष्टि है अति अद्भुत स्थिति है अथ यन मर्त्य है सन जो मर्त्य होता हुआ भी अमृतान अमृत को पैदा कर दिया देवों को पैदा कर दे प्रकृति तो मर्त्य ही है जड़ है लेकिन इस ये देवों को बनाया किसने है इस सृष्टि को तो देख देख करके ही तो बने इस सृष्टि की सहायता से ही तो कोई आत्मा को प्राप्त करता है मुक्ति को प्राप्त करता है इसी ने जैसे कि इन्हें अमृतों को बना दिया है और ये मरते हैं और इसने इतने संसार के सुखों को भी दिया है हमें इस रूप में भी ये अमृत है ये अति सृष्टि है तस्मात अति सृष्टि ही इसलिए ये अति सृष्टि है अति उत्कृष्ट सृष्टि है अति सृष्टियाम ह्याम भवती य एवं वेद जो ये जान लेता है वो इस सृष्टि में वही हो जाता है अति सृष्टि के रूप में हो जाता है वो भी बड़ी अद्भुत और अति सृष्टि की रचनाएं पैदा करने लगता है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 थोड़े विवाद है ओक्श